पुराण पुराण शिव का परिचय प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह वश इस विषय का वर्णन करूंगा आप आदर पूर्वक सुने सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त प्राप्त राशियों से उद्धार करने वाला है इतना ही नहीं वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है कल की कलमस राशि का विनाश करने वाला है उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है ब्राह्मणों धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला व वा पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है वे प्रवरों उस सर्वोत्तम पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापाशक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिवपुराण का उदय नहीं होगा इसे वेद के तुल्य माना गया है इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था विद्यवर संहिता रुद्र संहिता विनायक संहिता उमा संहिता मातृसंहिता एकादश रुद्र संहिता कैलाश संहिता सत रुद्र संहिता कोटि रुद्र संहिता सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता इस प्रकार इस पुराण के बारह भेद या खंड है ये मैं में दस हजार श्लोक है रुद्र संहिता विनायक संहिता उमा संहिता और स्मृति संहिता इनमें से प्रत्येक इन में आठ आठ हजार श्लोक है ब्राह्मणों एकादश रुद्र संहिता में तेरह हजार कैलाश संहिता में छह हजार रुद्र संहिता में तीन हजार कोटि रुद्र संहिता में नौ हजार सहस्त्रकोटि रुद्र संहिता में ग्यारह हजार वायबी संहिता में चार हजार तथा धर्म संहिता में बारह हजार श्लोक हैं इस प्रकार मूल शिवपुराण की श्लोक संख्या एक लाख है परंतु व्यास जी ने उसे चौबीस श्लोकों से संक्षिप्त कर दिया है पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का स्थान चौथा है इसमें सात संहिताएं पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से सौ करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ गठित किया था शिष्ट के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का अठारह भागों में विभाजन कर दिया उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल चार लाख श्लोकों का रह गया उस समय उन्होंने शुपुराण का चौबीस हजार श्लोकों में प्रतिपादन किया यही इसके श्लोकों की संख्या है यह वेद तुल्य पुराण सात संहिताओं में बांटा हुआ है इसकी पहली संहिता का नाम विद्वीप संहिता है दूसरी संद्ध संहिता, संहिता समझनी चाहिए तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता चौथी का कोठि रुद्र संहिता पांचवीं का उमा संहिता छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवी संहिता है इस प्रकार ये सात संहिताएँ मानी गई हैं इन सात संहिताओं से, से युक्त दिव्य शिवपुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है यह निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविशतापों का नाश करने वाला तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है इसमें वेदांत में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है यह पुराण ईर्षारहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा तो धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है यह उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें ज्ञान किया गया है जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है